राम स प्रेम पुल की उड़लावा परम रंग जनु पार स पावा बनऊ प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तनु कही सबको बहुरखन पायन सुय ला गीन उठाइ मगयन रागा दूरी जनन श्री सी राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया जन पुत्र रूप पियोषा मुदत सुवासन पाज पाजू ते पि तुम सख कैसे जिन पठ ये बन बाल कैसे राम लखन सिय रूप निहारी होनेह बिकल सब नारी फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है इधर गांव की स्त्रियाँ कह रही हैं हे सखी कहो तो दे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीताजी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं तब रघुबीर सिखावन एक राम सुशेष भवन गमन तह के रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया राम लखन कर प्रणाम चले समीप मुदित दो भाई जा कर तबाए पथिक मिल ही मग जाता कह सेम देख दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देख सोच यति हृदय मारे फिर सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्यकन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिन्ह देख कर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है मार चलो पाये ज्योतिष झूठ हमारे भाई अब हम पंथ गिरी कानन भारी मह सा नार सुकुमारी केम करके हरि बन जाय न जोये हम संग चलही जो आय सुब जहां लगे फिर अब ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है हाथी और सिंगों से भरा यह भयानकवन देखा तक नहीं जाता यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुँचा फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे कृपा सिंधु पे रहती नहीं कहीं बिनती नृदु बहन इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर कर पूजते हैं किंतु कृपा के समुद्र सी राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं